अंधेरे में रोशनी की तलाश करे मौत में जिंदगी को खोदे, रहे खिजा में से बाहर करते रहे जब पतझड़ आ गया हो पत्ते झड़ गए हो वृक्ष सूखे खड़े हो अस्थि पंजर तब जो बाहर की खोज करता है ऐसा दीवाना ही परमात्मा को पा सकता है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 प्रश्न से तुम्हारे ऐसा लगता है कि कम से कम तुम दुखी नहीं हो दुनिया के दुख देखकर रोने का हक उसको है जो दुखी ना हो नहीं तो तुम्हारे रोने से और दुख बढ़ेगा घटेगा थोड़ी और तुम्हारे रोने से किसी का दुख कटने वाला है दुनिया सदा से दुखी इस सत्य को चाहे यह सत्य कितना ही कड़वा क्यों ना हो स्वीकार करना ही होगा दुनिया सदा दुखी रही दुनिया के दुख कभी समाप्त नहीं होंगे व्यक्तियों के दुख समाप्त हुए व्यक्तियों के ही दुख समाप्त हो सकते हां तुम चाहो तो तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है तुम दूसरे का दुख कैसे समाप्त करोगे और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को रोटी नहीं दी जा सकती मकान नहीं दिए जा सकते दिए जा सकते हैं दिए जा रहे हैं दिए गए हैं लेकिन दुख फिर भी मिटते नहीं सच तो यह है दुख और बढ़ गए जहां लोगों को मकान मिल गए हैं रोटी रोजी मिल गई है काम मिल गया धन मिल गया वहां दुख और बढ़ गए घटे नहीं आज अमरीका जितना दुखी है उतना इस पृथ्वी पर कोई देश दुखी नहीं हां दुखों ने नया रूप ले लिया शरीर के दुख नहीं रहे अब मन के दुख है और मन के दुख निश्चित ही शरीर के दुख से ज्यादा गहरे होते शरीर की गहराई ही क्या गहराई तो मन की होती अमरीका में जितने लोग पागल होते हैं उतने दुनिया के किसी देश में नहीं होते और अमेरिका में जितने लोग आत्महत्या करते हैं उतनी आत्महत्या दुनिया में कहीं नहीं की जाती अमेरिका में जितने विवाह टूटते हैं उतने विवाह कहीं नहीं टूटते अमेरिका के मन पर जितना बोझ और चिंता है उतनी किसी के मन पर नहीं और अमरीका भौतिक अर्थों में सबसे ज्यादा सुखी है पृथ्वी पर पहली बार पूरे अब तक के इतिहास में एक देश समृद्ध हुआ है मगर समृद्धि के साथ साथ दुख की भी बाढ़ आ गई मेरे लेखे जब तक आदमी जागृत ना हो तब तक वो कुछ भी करे दुखी रहेगा भूखा हो तो भूख से दुखी रहेगा और भरा पेट हो तो भरे पेट के कारण दुखी रहेगा जीसस के जीवन में एक कहानी ईसाइयों ने बाइबल में नहीं रखी कहानी जरा खतरनाक है लेकिन सूफी फकीरों ने बचा ली कहानी है कि जीसस एक गांव में प्रवेश करते और उन्होंने देखा एक आदमी शराब पिए नाली में पड़ा हुआ गंदी गालियां बकरा है समझाने में झुके उसके चेहरे से भयंकर बदबू उठ रही चेहरा पहचाना हुआ मालूम पड़ा याद उन्हें आई उन्होंने उस आदमी को हिलाया और कहा मेरे भाई जरा आंख खोलो मुझे देख क्या तू मुझे भूल गया क्या तुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैं कौन हूं आदमी ने गौर से देखा और कहा याद है और तुम्हारे ही कारण मैं दुख भोग रहा हूं क्योंकि मैं बीमार था बिस्तर से लगा था तुमने मुझे स्वस्थ किया तुमने छुआ और मैं स्वस्थ हो गया अब मैं तुमसे पूछता हूं इस स्वास्थ्य का क्या करूं शराब न पीऊं तो और क्या करूं बीमार था तो बिस्तर पर लगा था शराब का ख्याल ही नहीं उठता था जब से स्वस्थ हुआ हूं तब से ये झंझट से पड़ी तुम ही जिम्मेवार हो जीसस तो बहुत चौंके। ऐसा साधु उन्होंने पहले कभी सोचा भी ना होगा उदास थोड़े आगे बढ़े उन्होंने एक और आदमी को एक वैश्या के पीछे भागते देखा उसको रोका और कहा मेरे भाई परमात्मा ने आंखें इसलिए नहीं दी वो साधु ने जीसस को देखा और कहा कि परमात्मा ने तो दी ही नहीं थी तुम ही हो जुम्मेवार मैं अंधा था तुमने मेरी आंखें छूं और मुझे आंखें मिल गई अब मैं इन आंखों का क्या करूं तुम ही बताओ तुमने आंखें क्या दी तब से मैं स्त्रियों के पीछे भाग रहा हूं जीसस तो बहुत हैरान हो गए वे तो फिर गांव में गए नहीं और आगे उदास लौटा है। लौटते थे तो गांव के बाहर देखा एक आदमी एक वृक्ष में रस्सी बांध के फांसी लगाने का आयोजन कर रहा था भागे उसे रोका कहा ये तू क्या कर रहा है इतना अमूल्य जीवन उस आदमी ने कहा आप मेरे पास मत आना। मैं तो मर गया था तुमने ही मुझे जिंदा किया अब इस जिंदगी का मैं क्या करूं जिंदगी बड़ी बोझ मुझे मर जाने दो कृपा करके और चमत्कार मत दिखाओ तुम्हारे चमत्कार दिखाने की वजह से हम मुसीबत में पड़ रहे हैं तुम्हें चमत्कार दिखाना हो तो कहीं और दिखाओ तुम मुझे बख्सो मुझे क्षमा कर दो इस कहानी की अर्थवत्ता देखो तुम्हारे पास आंखें करोगे क्या तुम्हारे पास स्वास्थ्य करोगे क्या तुम्हारे पास जीवन है करोगे क्या जब तक जागरण ना हो तब तक आंखें होते हुए भी अंधे होोगे और आंखें तुम्हें गड्ढों की तरफ ले जाएंगी और जब तक जागरण ना हो स्वस्थ हुए तो पाप के अतिरिक्त कुछ करने को दिखाई नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य तुम्हें पाप में ले जाएगा और जब तक जागृत ना हो तब तक जीवन भी व्यर्थ है बोझ हो जाएगा आत्मघात की त... का तुम विचार करने लगोगे मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने जिंदगी में दस पांच बार आत्मघात का विचार ना किया हो तुम खुद ही अपने तरफ सोचना दो चार बार तुमने भी सोचा होगा कि क्या सार है खत्म करो फिजूल रोज उठना फिर वही धंधा फिर वही झगड़ा फिर वही उपद्रव इसमें सार क्या है क्यों ना हम मर जाए क्या बिगड़ेगा मर जाने से है भी तो नहीं हाथ में कुछ खो भी क्या जाएगा जीवन ऐसा रिक्त रिक्त है कि मृत्यु और क्या छीन लेगी लोग तो दुखी हैं और लोग दुखी रहे और लोग दुखी रहेंगे क्योंकि सुख का अवतरण संपत्ति से नहीं होता और मैं संपत्ति विरोधी नहीं हूं ख्याल रखना संपत्ति से सुविधा मिल सकती तो एक आदमी जिसके पास संपत्ति नहीं है असुविधा में दुखी होता है और जो आदमी जिसके पास संपत्ति है वह वह सुविधा में दुखी होता सुविधा दुख नहीं छीनती सुविधा दुख के लिए और अच्छे अवसर दे देती वातानुकूलित भवन में मगर रहोगे दुखी महल में संगमरमर के महल में पर रहोगे दुखी मखमली सेजों पर पर रहोगे दुखी और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सुविधा बुरी चीज है सुविधा अपने तरफ अपने तई ठीक है लेकिन उससे दुख नहीं मिटता सच तो यह है जितनी सुविधा हो उतना दुख प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ता है दुखी आदमी सुविधा से हीन आदमी को फुर्सत ही नहीं मिलती दुख देखने की जिनको हम सुखी कहते हैं उनको ही फुर्सत होती दुख देखने की आदमी का दुख न सुविधा से मिटता न धन से मिटता न पद से न प्रतिष्ठा से आदमी का दुख आत्म जागरण से मिटता है तुम कहते हो मैं दुनिया के दुख देखकर बहुत रोता हूं तुम्हें रोना हो तो मजे से रो मगर रोने के लिए और अच्छे कारण खोज सकते हो परमात्मा के लिए रो और तुम्हारे रोने से क्या होगा एक आदमी बीमार पड़ा मर रहा है तुम उसके पास बैठे रो रहे हो तुम सोचते इससे इलाज हो जाएगा तुम्हारे रोने से वो और जल्दी मर जाएगा और घबरा जाएगा कोई पानी में डूब रहा है तुम किनारे पे बैठे रो रहे हो तुम क्या सोचते हो तुम्हारे रोने से बच जाएगा तुम्हें रोते देख के और जल्दी आशा छोड़ देगा तुम पे दया करके डूब ही जाएगा कि अब खत्म ही हो जाऊं ये बेचारा नहा रो रहा है तुम्हारे रोने से क्या होना है तुम पूछते हो क्या ये दुख रोके नहीं जा सकते जरूर रोक के जा सकते हैं मगर किसी और के द्वारा नहीं यही राजनीति और धर्म का भेद है राजनीति सोचती है दुख दूसरों के द्वारा रोके जा सकते इसलिए राजनीतिक सत्ता की तलाश करता है कि सत्ता में पहुंच जाए ताकत हाथ में हो तो लोगों के दुख रोक देगा इसलिए राजनीतिक क्रांति की भाषा में सोचता है क्रांति हो जाए समाज का अर्थतंत्र बदले समाजवाद आए साम्यवाद आए ऐसा हो वैसा हो लोगों के दुख मिट जाएंगे समाजवाद भी आ चुका साम्यवाद भी आ चुका कोई दुख मिटते नहीं कहीं दुख मिटते नहीं धर्म की यही मूल भित्ति है मूल भेद दुख मिटता है आत्म जागरण से आत्म जागरण कौन तुम्हें दे सकता है तुम जागो तुम ध्यान में उठो तुम भक्ति में पगो तो दुख मिटेगा तुम नाहक मत रो, मत रो कबीर मत रो। तुम ऐसा कवि नबी गिराता है जब आंसू तब सदियों का दामन भीग उठा करता है हर दाना नादान जिया जो करता है मरता है पाटों में पड़ना रगड़ा खाना हो जाना चूरा दूरा चलता आया और सदा चलता जाएगा और तुम्हारे आंसू से भी कभी नहीं यह रुक पाएगा मतरो कबीर मतरो किसी अजाने की मर्जी पर दो पाटों के बीच पड़ा था मुझे ना साबित बचकर घिसपिस जाना ही था कालबद्ध मिट्टी था मेरे वर्तमान को भूत भविष्यत का यह कर्ज चुकाना ही था हर्ष विषाद विमुक्त नियति अपनी मैंने यह स्वीकारी है और बड़ी चक्कियां हैं और बड़ी चक्कियां कि जिनमें हैं यह चक्की बस दाने सी मुझे पीसने घिसने वाले पाटों के भी घिसने पिसने की आने वाली बारी है आगे भी यह क्रम जारी है पर घिसना पिसना अपने में अंत नहीं व्यर्थ नहीं इसके ऊपर इसका कोई अर्थ कहीं है और न भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दाना किस गिनती में जिससे झगड़ना होगा अंतिम चक्की के दो पाटों से झगड़ेगा मतरो कबीर मतरोह संसार तो दो चक्कियों के दो पाटों के बीच पिस रहा कबीर ने कहा है कि देख कबीरा रोया दो पाटों के बीच में लोगों को पिसते देखकर कबीर रोया और जब कबीर ने घर आके ये पद कहा तो कबीर के बेटे कमाल ने उसके उत्तर में एक पद लिखा जिसमें उसने लिखा कि आप ठीक कहते हैं कि दो पाटों के बीच जो भी पड़ गया वो पिस गया लेकिन आपने एक बात ध्यान नहीं दी कि दो पाटों के बीच में जो कील है उस कील से जो दाना लग गया वो नहीं पिसा वो बच गया वो बेटा कमाल का ही था इसलिए तो कबीर ने उसको नाम कमाल दिया था उस कमाल ने कहा कि इसलिए जिसने उस एक का सहारा पकड़ लिया जिस पे सारी चक्कियां घूम रही और जो बिना घूमा बीच में खड़ा है चक्की के पार्ट भी कील के बिना थोड़ी घूमेंगे गाड़ी का चाक भी बिना कील के थोड़ी घूमेगा चाक घूमता है कील खड़ी है कील कभी नहीं घूमती नहीं घूमती इसलिए चाक घूम पाता है कील भी घूम जाए तो गाड़ी गिर जाए तो दो पार्टों के बीच तो पिस गए दाने लेकिन जिन्होंने बीच की कील का सहारा पकड़ लिया वे बच गए संसार में तो पिसोगे संसार में दुख है संसार दुख है लेकिन अगर राम का सहारा पकड़ लिया अगर राम के आश्रय हो गए अगर परिवर्तन में ही रहे तो पिसोगे अगर शाश्वत का हाथ पकड़ लिया तो नहीं पिसोगे बच जाओगे दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय उस एक को पकड़ लो जो अनेक के बीच में मौजूद है शाश्वत को पकड़ो जो समय की धारा में छिपा है नित्य को पकड़ो अनित्य को पकड़ोगे तो दुख पाओगे दुख क्या है कि अनित्य को हमने पकड़ा है देह को मान लिया कि मैं हूं यह दुख है फिर देह तो जरा भी आएगी जीण भी होगी सीण भी होगी आज जवान है कल बूढ़ी होगी परसों मरेगी भी दे तो हजार दुख लाएगी किसी स्त्री से प्रेम किया किसी पुरुष से प्रेम किया यह दुख लाएगा क्योंकि हम सब अजनबी हैं यहां कोई किसी का भी नहीं जिसने जितना अपना मोह का विस्तार किया उतना ही पीड़ा में पड़ेगा जिसने अहंकार से अपने को एक समझ लिया और प्रतिष्ठा चाही, पद चाहा, सम्मान चाहा, वह भी दुखी होगा ये दुख स्वाभाविक है ये चक्की के पार्टों के बीच में पड़ जाने के कारण उस एक का सहारा पकड़ो उसको पकड़ते से सारे दुख विदा हो जाते ऐसा समझो कि दुख को हम अपनी भ्रांति के कारण पैदा कर रहे हैं और कोई किसी दूसरे की भ्रांति नहीं मिटा सकता तुम्हारे हाथ में यह बात नहीं है कि तुम दुनिया के दुख मिटा दो लेकिन तुम्हारे हाथ में एक बात जरूर है कि तुम अपना दुख मिटा लो। और इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती अगर तुम अपना दुख मिटा लो, तो तुमने दुनिया के एक हिस्से का दुख तो मिटाया तुम भी तो दुनिया के एक हिस्से हो अगर दुनिया में तीन अरब आदमी है और तुमने अपना दुख मिटा लिया तो एक दुखी आदमी कम हुआ और इतना ही नहीं जब एक दिया जलता है आनंद का तो उसकी किरणें आसपास के लोगों को भी आंदोलित करती और जब एक फूल खिलता है सुवासित होकर तो दूसरों के नासापोटों तक भी गंध जाती और जब कोई एक वीणा बजती तो दूसरों के भीतर हृदय की सोई पड़ी वीणा के भी तार्क झंकृत हो जाते बस इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं इसके अतिरिक्त जो भी उपाय करोगे वे उपाय तुम्हें राजनीति में ले जाएंगे और उन उपायों से तुम दुनिया का दुख बढ़ाओगे घटाओगे नहीं क्योंकि राजनीति की सारी प्रक्रिया अहंकार की प्रक्रिया है इसलिए मैं तुमसे समाज सेवा की बात नहीं करता मैं तुमसे कहता हूं समाज सेवा हो जाएगी अपने से तुम पहले स्वयं की सेवा तो कर लो इसके पहले कि दूसरों के जीवन में रोशनी देने चलो तुम्हारे भीतर रोशनी तो होनी चाहिए उतनी शर्त तो पूरी करो इसके पहले कि तुम चाहो कि लोगों के दुख मिट जाएं, तुम्हें अपना दुख तो मिटा लेना चाहिए कम से कम इतना तो करो तुम तो तुम्हारे बस में हो तुम तो अपनी सुन सकते हो दूसरों का क्या पता सुने ना सुने माने न माने कोई जोर जबरदस्ती नहीं अगर उन्होंने दुखी ही रहने का तय किया है तो तुम क्या करोगे लेकिन मेरे देखे ऐसा है कि जो लोग दूसरों के दुख मिटाने में उत्सुक हो जाते ये एक मनोवैज्ञानिक चालबाजी है ये अपने दुख न देखने का उपाय है, यह अपना साक्षात्कार न हो जाए इसके लिए बड़ा सुगम आयोजन दूसरों का दुख देखने लगे अपने से आंख फेर ली कहा कि अपने दुख में क्या रखा है यहां लोग इतने दुखी हैं, पहले इनका दुख तो मिटा है इस तरह अपने को व्यस्त कर लिया समाज सेवक सिर्फ अपने दुख की तरफ पीठ करने में लगे हैं और कुछ भी नहीं मेरे पास आ जाते हैं समाज सेवक कभी कभी एक सज्जन है वो पचास साल से आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं बस्तर में मुझे मिलने आए थे बूढ़े हैं अस्सी साल के करीब उनकी उम्र है कहने लगे जीवन में बड़ी अशांति बड़ी बेचैनी पचास साल की समाज सेवा और अशांति और बेचैनी तुम्हारी गई नहीं तो तुमने पचास साल में न मालूम अपनी अशांति और बेचैनी से कितने लोगों को अशांत और बेचैन कर दिया होगा तुम क्यों लोगों के पीछे पड़े हो उनका मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया मैं तो आदिवासियों को शिक्षा होनी चाहिए इसके काम में लगाऊ मैंने कहा तुम जरा अपने विश्वविद्यालयों की हालत तो देख लो जो शिक्षित है उनकी हालत तो देख लो क्यों आदिवासियों के पीछे पड़े हो शिक्षित कहां पहुंच गया है तुम्हारे विश्वविद्यालय जितने उपद्रवों के अड्डे हैं कहीं और उतने उपद्रवों के अड्डे नहीं जो शिक्षित हो गया है उसके जीवन में कौन सा आनंद है सच तो यह है कि शिक्षित महत्वाकांक्षी हो जाता है महत्वाकांक्षी होने से दुख बढ़ जाता है क्योंकि जितनी महत्वाकांक्षा है वो पूरी तो हो नहीं सकती शिक्षित के सभी लोग तो प्रधानमंत्री होना चाहते सभी लोग प्रधानमंत्री हो नहीं सकते और जब वो देखते हैं कि एरे गहरे नथु खेरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उनको और बड़ा दुख होता है कि हम पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बैठे अंगूठा छाप लोग मंत्री बन रहे हैं मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हम पढ़े लिखे लोग बड़ा अन्याय हो रहा है उनके चित्त की पीड़ा और बढ़ जाती है विषाद बहुत बढ़ जाता है दुनिया में जितने उपद्रव लोग करते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है और कोई भी चीज उसे तृप्त नहीं कर पाती उन्हें कुछ भी मिल जाए उन्हें सदा लगता है हमारी योग्यता से कम है इसलिए उनके जीवन में कभी शांति हो नहीं सकती असंतोष उनका स्वर रहेगा असंतोष में भपकेंगे धधकेंगे, असंतोष के अंगार ही उनके जीवन में रहेगी और कुछ भी न रहेगा जहां फूल खिलने चाहिए थे संतोष के वहां केवल असंतोष के अंगार ही होंगे तो मैंने उनसे पूछा कि तुम बेचारे आदिवासियों के पीछे क्यों पड़े हो वैसे ही मस्त चाहे पेट पूरा ना भरता हो लेकिन रात गीत तो गाते चाहे तन पर बहुत कपड़े ना हो लेकिन बांसुरी तो बजाते और चाहे रहने के लिए सुंदर मकान न हो घास फूस के झोपड़े हो लेकिन रात जब मस्त होकर नाचते तो समृद्ध से समृद्ध आदमी को भी ईर्षा हो तुम क्यों के पीछे पड़े हो तुम उन्हें इसी दौड़ में लगा दोगे ना जिसमें सारी दुनिया लगी और तुम उन्हें भी बेचैन कर दोगे तुम तो पढ़े लिखे हो तुम्हें चैन कहां 80 साल की उम्र में तुम मुझसे पूछने आए हो कि मेरे जीवन में चैन नहीं शांति नहीं और 50 साल तुम सेवा करते रहे तो शायद 50 साल तुम इसी अशांति को छिपाने के लिए दूसरों पर नजर गड़ाए रहे ये सेवा आत्मविस्मरण यह एक तरह का नशा है यह शराब है इससे बचना राजनीति की शराब होती सेवा की शराब होती और यह शराब ऐसी है कि किसी को पकड़ लें तो पता भी नहीं चलता और फिर ये शराबें ऐसी हैं कि समाज इनका सम्मान करता है लोग कहेंगे महान समाज सेवक सत्कार करो हीरक जयंती मनाओ स्मर स्मारक बनवाओ स्मृति ग्रंथ प्रकाशित करवाओ और तुम वैसे के वैसे तुम्हारे पचास साल व्यर्थ गए उन सज्जन ने मुझे कहा कि आप कहते हैं तो सोच आता है मैं जवान था विश्वविद्यालय से निकला ही था कि महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गया उन्होंने मुझसे कहा कि सेवा करो सेवा ही धर्म है तो मैं सेवा में लग गया पचास साल करके देख लिया कुछ अकल आई सेवा धर्म नहीं है यद्यपि धर्म जरूर सेवा है और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है महात्मा गांधी ने कहा है सेवा धर्म है विनोद भावे कहते हैं सेवा धर्म है मैं तुमसे कहता हूं सेवा धर्म नहीं धर्म सेवा है पर तब यात्रा बिल्कुल भिन्न हो गई पहले स्वयं के जीवन में धर्म का जागरण हो फिर सेवा अपने आप हो जाती फिर तुम्हें करनी नहीं पड़ती कोई चेष्टा नहीं कोई आयोजन नहीं तुम जहां बैठते हो तुम जहां उठते हो तुम जिनके साथ हो लेते हो उनके जीवन में तुम्हारी सुगंध व्यापने लगती है तुम कोई उनकी गर्दन नहीं पकड़ लेते कि हम तुम्हें बदल के रहेंगे ख्याल रखना दूसरों को बदलने वाले मत बनना ये अक्सर बुरे लोग होते जो दूसरों को बदलने में उत्सुक हो जाते जो किसी के पीछे पड़ जाते कि हम तुम्हारा चरित्र ठीक करके रहेंगे तुम हो कौन तुम्हें किसने जुम्मा दिया है ये दूसरे का चरित्र ठीक करने का तुमने ठेका कहां से लिया है तुम अपनी फिक्र ले लो तुम अपनी तो निबेड़ लो तुम सुंदर हो जाओ फिर तुम्हारे सौंदर्य के प्रभाव में अगर कुछ होना होगा हो जाएगा जरूर होता है तुम्हारे सौंदर्य की छाप जरूर पड़ेगी कई लोगों पर तुम्हारे जीवन की छाया आएगी लेकिन तब जोर जबरदस्ती नहीं होगी अक्सर दूसरों को बदलने वाले लोग जोर जबरदस्ती करते यह हिंसा का ही एक ढंग है महात्माओं से सावधान रहना महात्माओं से जरा बचना क्योंकि महात्मा अक्सर हिंसक होते अहिंसा की बात करते मगर उनकी अहिंसा की बात में भी हिंसा होती जिंदगी बड़ी जटिल है ऊपर से कुछ होता है भीतर कुछ होता है अगर तुम तो महात्मा गांधी की बात न मानते वो उपवास करेंगे ये उपवास क्या है ये हिंसा है ये धमकी ये इस बात की धमकी कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानी मगर ये तो बड़े मजे की बात हो गई अगर कोई आदमी छुरा लेके बैठ जाए, मैं मर जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा कि यह आदमी तो बड़ा हिंसक है है उपवास भी सूक्ष्म एकदम नहीं मर जाएंगे मरते मरते मरेंगे और एकदम मर जाएं तो ठीक भी है तुम्हारी झंझट छूट है ठीक है रोधो के विदा कराओ मगर ये महीनों तुम्हारे पीछे रहेंगे ये तुम्हें सोने ना देंगे रात तुम्हें नींद ना आएगी कि बेचारा मेरे पीछे मर रहा है कोई किसी के पीछे नहीं मर रहा है लोग अपने अपने अहंकार के लिए मर रहे हैं आदमी इसलिए मर रहा है ये कहता है मेरी मानो जो मैं कहता हूं वो ठीक कोई कहता है मेरी मानो नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अदौल फित्लर जैसे लोग हम ठीक है मानते हो कि नहीं मैंने सुना है अदौल फित्लर ने अपने मंत्रियों की एक सभा ली उसके 20 मंत्री थे उसने खड़े होकर कहा एक प्रस्ताव रखा कि यह प्रस्ताव है और जो लोग भी इससे असहमत हों, वो अपने इस्तीफा दे दें जो लोग भी इससे असहमत हों, वो अपना इस्तीफा दे दें मामला खत्म करो कौन असहमत होगा कैसे असहमत होगा और स्त्री पर ही इस्ती पर यह बात नहीं रुक जाएगी जान का भी खतरा है फिर पीछे ये खतरा कौन मोल ले हिटलर कहता है जो मेरे साथ है वो ठीक जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा दुश्मन है उसे मिटाना मेरा कर्तव्य है मेरी नहीं मानते तो गर्दन कटवाने को राजी हो जाओ ये एक ढंग हुआ महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर मेरी नहीं मानते तो मैं खुद मर जाऊंगा और महीनों तक मरता रहूंगा घिसता रहूंगा और तुमको भी सताता रहूंगा भूत की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा ना तुम सो सकोगे ना बैठ सकोगे तुम खाना खाओगे तो भी विचार आएगा कि एक आदमी मेरे पीछे यह कोई नई तरकीब भी नहीं है स्त्रियां इस तरकीब का उपयोग सदियों से करती रही महात्मा गांधी की कोई खोज नहीं है इसमें यह स्त्रियों का बहुत पुराना हथियार है नहीं खाना खाएंगे फिर ठीक और सही का सवाल ही नहीं उठता फिर जो नहीं खाना खा रहा वही ठीक है क्योंकि कौन झंझट बढ़ाए? उस संसार भी क्या है लेकिन इतना आग्रहपूर्ण होकर जब तुम दूसरे को बदलते हो तो तुम उसकी गर्दन पर सिकंजा कस रहे हो तुम फांसी लगा रहे हो यह सेवा नहीं और इसी तरह के सेवक काफी इस देश में तो बहुत है इस देश में तो सेवक ही सेवक है थोड़े ही दिनों में इस देश में मुश्किल हो जाएगी कि एक एक आदमी के पीछे कई कई सेवक पड़े हुए सेवक ज्यादा हो जाएंगे सेवा करवाने वाले कम रह जाएंगे आखिर कहा इतने कोड़ी खोजोगे दबा रहे पैर मालिश कर रहे कोड़ी कह भी रहा मेरी बहुत मालिश हो चुकी दिन भर से अब मुझे छोड़ो मुझे कुछ और भी करने दो मगर ये कैसे हो सकता है सेवा करनी ही है सेवा का भाव ही एक भ्रांत धारणा पर खड़ा है तुम इसके पहले सेवा की बात सोचो सोच लेना कि मैं अभी कहां हूं क्या हूं मेरी अपनी अंतरदशा कैसी पहले बुद्ध बनो पहले जगो पहले प्रीति का सागर बनो फिर उस सागर से अपने आप तरंगें उठेंगी लहरें उठेंगी न मालूम कितने लोग डूबेंगे मगर तुम्हें डूबाना ना पड़ेगा तुम्हें एक एक के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा लोग अपने से आके डूबें तब मजा है तुम लोगों को बदलना चाहो तब मजा नहीं है लोग बदलें, तब मजा है तुम अनुशासन थोपो उनको भयभीत करो कि नरक में सड़ाए जाओगे अगर हमारी बात नहीं मानी या स्वर्ग का पुरस्कार मिलेगा अगर हमारी बात मानी ये सब धोखे धड़ियां हैं, न कहीं कोई नरक है ना कहीं कोई स्वर्ग है ये सिर्फ चालबाजों की इजाद है उन चालबाजों की जो आदमी की गर्दन से हाथ अलग नहीं करना चाहते वो तुम्हें भयभीत करते और तुम्हें लोभी भी बनाते सच्चा धार्मिक व्यक्ति ना तो तुम्हें भय देता है ना तुम्हें लोभ देता है सच्चा धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन को तुम्हारे सामने खोल देता है अगर उसमें से तुम्हें कुछ चुनना हो चुन लो चुन लो तो धन्यवाद ना चुनो तो धन्यवाद तुम चिंता ना करो दूसरे लोगों के दुखों की तुम अपना दुख मिटालो तुम रो मत और रोना ही हो तो परमात्मा के लिए रो विरह में रो तो तुम्हारा रोना भी तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएगा उड़ान देगा ऊंचाई देगा तुम्हारे आंसू तब बहुमूल्य हो जाएंगे उन्हें परमात्मा के चरणों पर चढ़ाओ और मैं तुमसे कहता हूं एक दिन ऐसी घटना घटेगी कि तुम्हारे भीतर उतर आएगा कुछ अज्ञात से और तब तुम्हारे आसपास बहुत कुछ घटना शुरू हो जाएगा वो अपने से घटता है तुम उसकी चिंता ही नहीं लेना तुम अकड़ना भी मत कर देखो मेरे पास इतनी घटनाएं घट रही नहीं।, नहीं तो उसी वक्त रुक जाएगा अहंकार आया कि परमात्मा गया अहंकार गया कि परमात्मा आया ये भी अहंकार है कि मैं दूसरों के दुख मिटाऊंगा मैं कौन अगर परमात्मा नहीं मिटा पा रहा है तो मैं कैसे मिटाऊंगा कितने अवतार कितने तीर्थंकर कितने पैगंबर आए और गए अगर नहीं मिटा पाए हैं आदमी का दुख तो मैं कैसे मिटाऊंगा छोड़ो ये पागलपन छोड़ो ये व्यर्थ की बात है कोई किसी का दुख नहीं मिटा सकता लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना दुख जरूर मिटा सकता है जो हो सकता है वही कर लो पहले फिर जो नहीं हो सकता है वो भी होना शुरू हो जाता है संभव को संभाल लो असंभव भी संभलता है तीसरा प्रश्न आप कहते हैं प्रेम परमात्मा है लेकिन मैं तो प्रेम से ऐसा जला बैठा हूं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 तो उड़ता आकाश में करता सवारी बादलों की, की चांद तारों से बातें होती कि खिलता कमल के फूलों की भांति नहीं मिल पाया इसलिए दुखी हूं खास लैला मिल जाती मजनू को मैं कहूंगा जरा उनसे पूछो जिनको लेला मिल गई वो छाती पीट रहे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 बाहर की सभी यात्राएं असफल होने को आबद्ध हैं क्यों क्योंकि जिसको तुम तलाश रहे हो बाहर वह भीतर मौजूद है इसलिए बाहर तुम्हें दिखाई पड़ता है और जब तुम पास पहुंचते हो खो जाता है मृग मरीची का है दूर से दिखाई पड़ता है रेगिस्तान में प्यासा आदमी देख लेता है कि वह राहत जल का झरना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 बाहर हम जिसे तलाशने चलते हैं वह भीतर है और जब तक हम बाहर से बिल्कुल नहार जाएं समग्र रूपेण नहार जाएं, तब तक हम भीतर लौट भी नहीं सकते तुम्हारी बात में समझा किस दर्जा दिल सिकं थे मोहब्बत के हादसे, हम जिंदगी में फिर कोई अरमान न कर सके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 वहां दुख नहीं वहां आनंद की परत पर परत खुलती चली जाती और अगर तुम इस प्रेम को न जान पाए तो जानना जिंदगी व्यर्थ गई दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम पर तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम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 ये डुबा दे तो डूब जाऊंगा ऐसा समर्पण परमात्मा प्रेम का सूत्र है खाली मत जाना मैं कसूने पी के तोड़े जाम मैं हाय वो सागर जो रखे रह गए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 चौथा प्रश्न मैं बहुत से प्रश्न पूछना चाहता हूं किंतु फिर रुक जाता हूं क्योंकि वे सब व्यर्थ मालूम होते क्या सभी प्रश्न व्यर्थ हैं प्रश्न भी व्यर्थ है उत्तर भी व्यर्थ है होना है निस्प्रश्न, पहुंचना है ऐसी जगह जहां ना प्रश्न बचे ना उत्तर बचे क्योंकि प्रश्न भी विचार है और उत्तर भी विचार है होना है शून्य होना है निशब्द वहां ना कोई प्रश्न उठेगा ना कोई विचार उठेगा ना कोई उत्तर पे पकड़ रह जाएगी ऐसी दशा में ही साक्षात्कार होता है इसलिए समाधि ना तो हिंदू होती ना मुसलमान होती ना ईसाई होती विचार हिंदू होते हैं ईसाई होते हैं मुसलमान होते हैं, हजार ढंग के होते हैं। विचार सब ढंग ढंग के होते हैं। समाधि का तो एक ही रंग होता है शून्य हिंदू भी चुप हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा जहां मुसलमान चुप होकर पहुंचेगा स्त्री चुप होगी तो वहीं पहुंच जाएगी जहां पुरुष चुप होकर पहुंचेगा लेकिन अगर बोलेंगे तो वेत पड़ जाएंगे तो भिन्नता आ जाएगी अच्छा ही होता है कि तुम्हें दिखाई पड़ जाता है कि सारे प्रश्न व्यर्थ हैं फिर भी उठते हैं प्रश्न ऐसे ही मन में लगते हैं जैसे पत्ते वृक्षों में लगते हैं मन का स्वभाव है प्रश्न करना मन प्रश्नों के सहारे जिंदा रहता है मन को उत्तर में उत्सुकता नहीं है ख्याल रखना ध्यान रखना मन को उत्तर से कुछ लेना ही नहीं है मन तो उत्तर से भी नए दस प्रश्न खड़े करने को उत्सुक है इसलिए उत्तर भी मांगता है एक प्रश्न पूछता है उत्तर मिले उत्तर में से दस नए प्रश्न खड़े कर देता है पूछेगा परमात्मा ने बनाया जगत को सच में परमात्मा ने जगत को बनाया और ऐसा लगता है कि बड़ी श्रद्धा से बड़ी निष्ठा से पूछ रहा है कि क्या हाँ परमात्मा ने जगत को बनाया और दस प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्यों बनाया फिर ऐसा ही क्यों बनाया फिर इतना दुख क्यों बनाया एक कैसा अन्याय हो रहा है फिर कोई गरीब और अमीर क्यों बनाया फिर कोई सुखी और दुखी और कोई सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हो रहा है और कोई दाने दाने को मुंहताज फिर ऐसा क्यों किया फिर पाप क्यों बनाया जगत में फिर आदमी को ऐसा क्यों बनाया कि वो पाप कर सके फिर उसे पुण्य ही करने की क्षमता क्यों ना दी अब उठना शुरू हुआ अब कोई अंत नहीं होगा इसलिए बुद्ध जैसे ज्ञानी ने पहले ही प्रश्न पर रोक देना चाहा, पूछो बुद्ध से ईश्वर है बुद्ध कहते हैं यह प्रश्न किसी काम का नहीं इससे न निर्वाण होगा ना समाधि लगेगी ना शांति मिलेगी इससे तुम्हारे चित्र की चिकित्सा नहीं हो सकती इसे हटाओ यह किसी काम का नहीं बुद्ध जानते कि इसका उत्तर दिया कि तुम दस प्रश्न ले आओगे प्रश्नों की संतति बढ़ती ही चली जाती प्रश्न मन उठाता क्यों है ये असली प्रश्न से बचने की तरकीब है असली प्रश्न तो एक है मैं कौन मगर वो मन नहीं उठाता वो कहता है संसार क्या है संसार में दुख क्यों है संसार को किसने बनाया क्यों बनाया अंत क्या है लक्ष्य क्या है हजार प्रश्न उठाता है एक प्रश्न नहीं उठाता कि मैं कौन महर्षि रमन के पास जब भी कोई जाता था कोई भी प्रश्न लेके जाए वो कहते छोड़ो ये असली प्रश्न पूछो लोगों की समझ में ही ना आता कि असली प्रश्न क्या है तो लोग पूछते आप ही बताने असली प्रश्न क्या तो वो तो एक ही प्रश्न था असली मैं कौन तो लोग कहते चलो यही पूछते हैं कि मैं कौन हूं तो वो कहते मुझसे मत पूछो असली प्रश्न दूसरे से नहीं पूछा जा सकता आंखें बंद करो दोहराओ भीतर की मैं कौन झूठे प्रश्न दूसरे से पूछे जा सकते झूठे ही हैं किसी से भी पूछ लिए असली प्रश्न तो अपने से ही पूछा जा सकता है अपने ही अंतरतम में गुजाना होता है अपने ही भीतर और भीतर और भीतर खोदते जाना होता है एक सवाल है कि क्या ख्याल है सच और क्या झूठ है वास्तव एक और सवाल है कि क्या बवाल है बर्दाश्त करना और क्या चोट पहुंचाना खत्म करना है बवालों को एक और सवाल है कि पहले और दूसरे सवालों में से कौन सा है पहला क्या ये दोनों ही सवाल न पहले हैं ना दूसरे ये सवाल ही नहीं हमारी कमजोरी है हमारी बेईमानी है हमारी चोरी है किस बात की चोरी हम असली सवाल को छिपा रहे हैं धुआं उठा के हजार सवालों का जाल खड़ा करके हम असली सवाल को भुला रहे हैं हम अपने को उलझा रखना चाहते ताकि असली सवाल न पूछना पड़े असली सवाल पीड़ादाई भाले की तरह चुभेगा छाती में जब पूछोगे मैं कौन क्योंकि तुमने तो मान ही लिया है कि तुम्हें पता है हर एक मान के बैठा है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं यह भी कोई पूछने की बात है। तुम तो जानते ही हो तुम्हारा नाम पता ठिकाना और क्या चाहिए तुम्हें पता है तुम गोरे हो कि काले हो हिंदू हो कि मुसलमान हो हिंदुस्तानी कि पाकिस्तानी तुम्हें सब पता है तुम्हारे पिता का नाम पिता के पिता का नाम तुम्हारा घर सब तुम्हें पता है तुम्हारा धंधा तुम्हारी शिक्षा दीक्षा सब तुम्हें पता और क्या चाहिए और इसमें से कुछ भी तुम नहीं हो ना तो तुम्हारी शिक्षा तुम हो ना तुम्हारी दीक्षा तुम हो ना तुम्हारी संस्कृति ना तुम्हारी सभ्यता ना तुम्हारा समाज तुम इस सबसे अतीत हो इस सबके पार तुम शुद्ध चैतन्य हो तुम सचिदानंद हो उसे किसी विशेषण में बांधा नहीं जा सकता तुम तो दर्पण हो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वे प्रतिबिंब तुम नहीं हो और जितनी चीजों को तुमने समझ रखा है कि यह मैं हूं यह सब प्रतिबिंब हैं अभी दर्पण की तुम्हें पहचान ही नहीं आई जब तुम दर्पण को जानोगे पहचानोगे चकित हो जाओगे विमुक्त हो जाओगे ऐसे रस्म डूबोगे कि फिर कभी उसके बाहर ना आ सकोगे प्रश्न तो सब व्यर्थ हैं सिर्फ एक प्रश्न को छोड़कर और उत्तर भी सभी व्यर्थ हैं सिर्फ एक उत्तर को छोड़कर लेकिन वह प्रश्न और वह उत्तर तुम्हारे भीतर घटना है बाहर से कोई उत्तर नहीं मिल सकता मैं कह रहा हूं कि सच्चिदानंद हो तुम लेकिन इससे क्या होगा तुमने सुन भी लिया हुआ क्या परसों रात फ्रांस से आई एक महिला को मैं कुछ कह रहा था दुखी थी उदास थी कह रही थी कि कभी कभी सुख भी होता है लेकिन अधिकतर तो मैं उदासी रहती हूं कभी कभी ठीक लगता है बस कभी कभी ज्यादातर तो सब ऐसा व्यर्थ लगता है मैं क्या करूं तो उसे मैंने कहा कि मैं तुझे एक सूफी कहानी कहता हूं मैंने कहानी शुरू की थी दो ही पंक्तियां कही थी उसने कहा कि यह कहानी मुझे मालूम है। मैंने कहा अगर ये कहानी तुझे मालूम सच में तुझे मालूम तो फिर उदास क्यों है वो थोड़ी चौंकी क्योंकि कहानी मालूम होने से उदास होने का क्या संबंध हो सकता है तो फिर मैंने कहा तू फिर से सुन तुझे कहानी मालूम नहीं तूने सुनी होगी पढ़ी होगी लेकिन कहानी को जीना पड़ेगा पढ़ने और सुनने से क्या होगा कहानी तो छोटी सी है विख्यात है तुम में से भी बहुतों को पता होगी लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पता तभी होगी जब तुम जियोगे कहानी में उससे कह रहा था कि एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया सुनार को बुलाया और कहा मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना और उसमें एक ऐसी पंक्ति लिख दे जो मुझे हर घड़ी में काम आए दुखो तो काम आए सुख तो काम आए सुनार ने छल्ला तो बनाया सुंदर छल्ला बनाया हीरा जड़ा लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा था कि ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें जो हर वक्त काम आए कुछ भी लिखूंगा वो किसी समय काम आ सकता है किसी खास घड़ी में किसी संदर्भ में लेकिन हर घड़ी में जीवन के हर संदर्भ में काम आए ऐसा वचन कहां से लिखूं कैसे लिखूं वो पागल हुआ जा रहा था फिर उसे याद आया एक फकीर गांव में आया है उससे पूछ लें फकीर के पास गया फकीर ने कहा इसमें कुछ खास बात नहीं तू जातना लिख दे This too will pass, यह भी बीत जाएगा और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो और तुम परेशान हो खुश हो दुखी हो इस छल में लिखे वचन को पढ़ लेना वो काम पड़ेगा और वो काम पड़ा सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गया और उसे भागना पड़ा दुश्मन पीछे वो एक पहाड़ में जाके छिप गया है थर थर काप रहा है घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही बड़ा दुखी है जीवन मिट्टी हो गया क्या सपने देखे थे क्या से क्या हो गया सोचता था राज्य बड़ा होगा इसलिए युद्ध में उतरा था राज्य अपना था वो भी गया जो हाथ का था वो भी गया उसको पाने में जो हाथ में नहीं था बड़ा उदास था बड़ा चिंतित था कैसी भूल कर ली तभी उसे याद आई छल्ले की वचन पढ़ा वचन था कि यह भी बीत जाएगा मन एकदम हल्का हो गया जैसे बंद कमरे के किवाड़ किसी ने खोल दिए सूरज की रोशनी भी तर आ गई ताी हवा का झोंका भीतर आ गया मंत्र की तरह जैसे अमृत वर्षा यह भी बीच चाह वो शांत होकर बैठ गया वो भूल ही गया थोड़ी देर में कि घोड़ों की टाप कब सुनाई पड़नी बंद हो गई दुश्मन कब दूर निकल गए बड़ी देर बाद उसे याद आई कि अब तक पहुंचे नहीं और तीन दिन बाद उसकी फौजें फिर इकट्ठी हो गई उन्होंने फिर हमला किया वो जीत गया वापिस अपनी राजधानी विजेता की तरह लौटा बड़ा आंकड़ा था फूल फेंके जा रहे थे दुदूम भी बजाई जा रही थी भारी शोभा यात्रा थी तभी अकल के उस क्षण में उसे अपना हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ा अंगूठी का उसने फिर वो वचन पढ़ा यह भी बीत जाएगा और चित्त फिर हल्का हो गया जैसे कोई द्वार खुला रोशनी भर गई वो जो अहंकार पकड़ रहा था कि देखो मैं ऐसा विजेता था कभी पृथ्वी पर इतिहास में लिखा जाएगा नाम स्वर्ण अक्षरों में उड़ गया जैसे सुबह सूरज उगे और घास पे पड़ी ओस की बूंद उड़ जाए ऐसा वो अहंकार उड़ गया हल्का हो गया फिर वही शांति आ गई मैं उस महिला को कह रहा था यह कहानी मैंने आधी कही थी उसने कहा कि मुझे यह कहानी मालूम मैंने कहा नहीं मालूम उसने कहा मुझे मालूम है मैंने कहा नहीं मालूम है अगर मालूम है तो जो तूने प्रश्न उठाया वो उठाना नहीं था दुख आता है जानो के बीत जाएगा यहां सभी बीत जाता है सुख आता है बीत जाता है न दुख में टूटो न सुख में अकड़ो न दुख में उदास हो जाओ न सुख में फूल जाओ कुप्पा हो जाओ सब आता है सब जाता है पानी की धार है गंगा बहती रहती यहां कुछ स्थिर नहीं यहां साक्षी के अतिरिक्त और कुछ भी थिर नहीं यहां देखने वाला फर बचता है और सब बीत जाता है सुख भी बीत जाता है, दुख भी बीत जाता है लेकिन जो दुख को जानता सुख को जानता वह जानने वाला कभी नहीं बीतता वह अनबीता सदा थिर उसी की तलाश करनी है उसको ही जिस दिन पहचान लोगे जानना कि उत्तर मिला इस प्रश्न का कि मैं कौन हूं और यही एकमात्र सार्थक प्रश्न है और यही एकमात्र सार्थक खोज है आखिरी प्रश्न आप जो अमृत पिला रहे हैं उसे पीने से बहुत डरता हूं क्या कारण होगा क्यों डरता हूं और मैं क्या करूं अमृत तुम कहते हो तुम्हें अभी दिखाई नहीं पड़ा होगा नहीं तो पी जाते, अमृत दिखाई पड़ जाए अनुभव में आ जाए तो पीने से कोई रुकता नहीं ना भयभीत होता अमृत पीने से कोई भयभीत होगा नहीं मैं कहता हूं कि अमृत है तुम सुनते हो मेरी मान लेते हो मगर तुम्हें अमृत मालूम होता नहीं और जब तक तुम्हें मालूम न होगा तब तक तुम कैसे पियोगे और तुम्हें मालूम हो जाएगा तो एक क्षण लगेगा तत्क्षण पी जाओगे फिर कौन देरी करेगा फिर एक क्षण न रोकोगे क्योंकि एक क्षण का भी क्या भरोसा है तो पहली तो बात स्मरण कर लो मेरे कहने के कारण कोई सत्य सत्य नहीं होता तुम्हारी अनुभूति ही उसे सत्य का प्रमाण देखी तुम्हें उसका गवाह होना पड़ेगा तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं अमृत अभी तो तुम पीने में भी डर रहे हो पियो तो ही पता चलेगा ना अभी तुम्हें स्वाद का भी पता कहां है अभी तुमने शब्द सुने अभी शब्दों का अर्थ तुम्हारे प्राणों पर नहीं फैला अभी तुमने दिए की बातें सुनी बातें सुन, सुन के तुम मोहित भी हो गए लेकिन तुम कहते हो रोशनी क्यों नहीं होती दिया जलाओगे तब रोशनी होगी दिए की बात करने से रोशनी नहीं होती मैं जानता हूं कि अमृत मगर मेरे जानने से क्या होगा मेरे जानने से मैंने पिया तुम्हारे जानने से तुम पीओगे कैसे तुम जान पाओगे क्या उपाय करो जिससे तुम जान पाओ अगर ठीक यात्रा शुरू करनी हो तो यहां से शुरू करो पहले तो तुम जो पी रहे हो वो देखो कि क्या है वो जहर है सम्यक यात्रा शुरू होगी पहले तो तुम जो पी रहे हो उसको गौर से देखो कि वो क्या है तुम्हारे जीवन में दुख पीड़ा विषाद संताप के और क्या है तुम्हारे जीवन में विषाक्तुए के अतिरिक्त और क्या है तुम्हारी दम घुटी जा रही तुम सूली पर चढ़े हुए हो हु। तुम अपने जीवन के जहर को ठीक से देख लो तुम्हारा क्रोध तुम्हारा मोह तुम्हारा लोभ तुम्हारा अहंकार तुम्हारा द्वेष तुम्हारा काम तुम्हारी स्पर्धा सब जहर है तुमने जो अब तक पिया है वह जहर है ऐसी तुम्हारी प्रती पहले होनी चाहिए और इसको करने में कोई कठिनाई नहीं तुम्हारा अनुभव कह रहा है कि जहर है अगर तुम्हारा अनुभव न कहता तो तुम मेरे पास आते क्यों तुम तलाश क्यों करते तुम खोजते क्यों एक मित्र आए बूढ़े सन्यासी हिमालय से आए थे कहने लगे आपका नाम सुन के आया सन्यास लिए तो 30-35 साल हो गए मैंने उनसे पूछा कुछ मिला कहने लगे हां मिला मिला क्यों नहीं लेकिन मैंने कहा जिस ढंग से आप कहते हो कि मिला मिला क्यों नहीं उसमें मुझे शक मालूम होता थोड़े झिझके तिल मिलाए कहा कि नहीं नहीं मिला पूरा ना भी मिला हो अभी पूर्ण समाधि ना भी मिली हो निर्विकल्प समाधि ना भी मिली हो लेकिन थोड़ी थोड़ी सविकल्प समाधि का अनुभव तो होता है फिर मैंने कहा यहां क्यों आए क्योंकि अगर समाधि का थोड़ा भी अनुभव हो जाए तो सीढ़ी मिल गई पहला सोपान मिल गया तो सीढ़ी मिल गई अब उसके आगे दूसरा सोपान और तीसरा और चढ़ते चले जाओ मैं कुछ भी ना कहूंगा आपसे क्योंकि आपको तो मिल ही गया मुझे उनसे बात करने दो जिनको अभी नहीं मिला वो कहने लगे कि नहीं नहीं मैं बड़े दूर से आया हूं तो फिर मैंने कहा सच्ची बात कहो कि मिला नहीं सोच लो थोड़ी देर मगर तुम सच बोलोगे तो ही बात शुरू में करूंगा नहीं तो बात शुरू करना व्यर्थ है तुम्हें अगर मिल ही गया हो तो बात ही खत्म हो गई धन्यभागी हो मैं खुश हूं कि तुम्हें मिल गया अगर ना मिला हो तो मैं कुछ सहारा दू तब वे कुछ झेपे से बोले कि नहीं मिला तो नहीं है कुछ भी नहीं मिला फिर मैंने कहा क्यों कह रहे थे कि मिल गया मैं समझता हूं अर्चन तीस पैंतीस साल किसी ने गंवाए हो किसी काम में तो अहंकार जुड़ जाता है फिर यह कहने में कि तीस पैंतीस साल में बुद्ध की तरह भटकता रहा हिमालय मूढ़ की तरह समय गवाता रहा अच्छा नहीं लगता आदमी अपने को बचाता है कहता है कुछ कुछ मिला लेकिन ध्यान रखना समाधि खंड खंड में मिलती ही नहीं ऐसा थोड़ी कि मिल गई आधा सिर फिर और आधा सिर फिर मिलती रही फिर पसेरी फिर मन फिर मन भर ऐसी नहीं मिलती समाधि समाधि के टुकड़े होते ही नहीं समाधि अखंड मिलती या तो मिलती या नहीं मिलती तो जो कहे थोड़ी थोड़ी मिल रही समझ लेना कि मिल नहीं रही थोड़ी थोड़ी क्या कहकर वो ये कह रहा है कि अब मुझे बिल्कुल मूढ़ तो मत कहो जो भी मैं कर रहा हूं उससे कुछ मुझे मिला है मगर जितना चाहिए उतना नहीं मिला तुम जरा गौर से देखो कि तुम्हारे जीवन में जो तुमने पाया है वो जहर है या अमृत है अगर अमृत है तो मेरे आशीर्वाद फिर तुम यहां परेशान ना हो अगर जहर है तो फिर यात्रा शुरू हो सकती है। क्योंकि जिसने जहर को जहर की तरह देख लिया आधा काम पूरा हुआ अमृत की तरफ आधी यात्रा हो गई अंधेरे को अंधेरे की तरह देख लेना प्रकाश को प्रकाश की तरह देखने के लिए पहला कदम मैं अज्ञानी हूं यह दिखाई पड़ जाए तो ज्ञान की पहली किरण फूटी मुझे पता नहीं है इतना पता चल जाए तो शुरुआत हो गई तीर्थयात्रा शुरू हुई पहला कदम उठा और पहला कदम ही कठिन फिर दूसरा कदम तो आसान क्योंकि वो भी पहले जैसा होता है फिर तीसरा भी आसान वो भी पहले जैसा होता है फिर तो सब कदम आसान है तुम कहते हो आप जो पिला रहे अमृत लेकिन मैं पीने में डरता हूं तुम्हारे लिए अभी अमृत नहीं तुम तो जो पी रहे हो उसको समझते हो कीमती है और डर इसलिए रहेगा अगर मेरी बातें पी तो तुम जो पी रहे हो कहीं वो चूक ना जाए तुम दौड़ रहे हो पद की लालसा में। अब तुम्हें डर लगता है अगर मेरी बातें सुनी और ये संन्यास कहीं छा गया तुम्हारे मन पर तो फिर क्या करोगे मित्र एक बिहार से आए और बिहारी तो जरा खास ही ढंग के लोग हैं दुनिया में इस देश की सारी राजनीति वही चलाते सब उपद्रव वहीं से शुरू होते कोई भी उपद्रव शुरू करवाना हो बिहार कहीं और से शुरू हो ही नहीं सकता कहने लगे संन्यास तो लेना है मगर एक बात की आज्ञा चाहता हूं संन्यास के बाद भी मैं अपनी राजनीति बंद नहीं करूंगा चुनाव तो लड़ूंगा इसकी आज्ञा चाहता हूं मैंने उनसे कहा तुम संन्यास का अर्थ भी नहीं समझे अगर तुम यह आज्ञा चाहते हो तो तुम्हें संन्यास कि कोई प्रतिति नहीं है कि तुम क्या मांग रहे हो संन्यास का अर्थ यह है कि अब मैं महत्वाकांक्षा की दौड़ से हटता हूं अब पद में मुझे रस नहीं अब परमात्मा में मुझे रस है अब धन की मेरी आकांक्षा नहीं ध्यान की मेरी आकांक्षा है अब मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं इसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं है अब मैं अपने भीतर कैसे पहुंच जाऊं यही मेरी चिंता है तुम कहते हो कि सन्यास भी ले लू और आज्ञा भी दे दें कि मैं राजनीति में रहूं तो मैंने कहा तुम पहले राजनीति में रह कुछ दिन और और पियो जब जहर का और अनुभव गहरा हो जाए तब लौट अभी सन्यास की तैयारी नहीं डर क्यों पैदा होता है डर पैदा होता है कि तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ उनमें चोट पड़ेगी तुम अगर धन कमाने के पीछे दीवाने हो और मेरी बात तुमने ठीक से सुनी समझी उसमें डूबे तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी धन पर से तुम्हारी प्रतिस्पर्धा तुम्हारी हिंसा सब छूट जाएगी तुम थोड़े सरल हो जाओगे अभी तुम दूसरों को लूटते थे डर यही है कि कहीं दूसरे तुम्हें ना लूट ले हो रहा है अमृत तो तुम पीना चाहते हो मगर अपने को अछूता रख के पीना चाहते हो तुम चाहते हो मैं जैसा हूं वैसा का वैसा रहूं और यह अमृत भी मिल जाए यह असंभव है फिर भी प्रश्न तुमने तीसरी बार पूछा है तो आते तो तुम हो लगता है बच भी अब सकते नहीं शायद बचने की सीमा जो थी उसको तुम पार कर गए साकी मेरे खलुस की शिद्दत तो देखना फिर आ गया हूं गर्दसे दौरा को टालकर तुम आ जाते हो संसार का चक्कर छोड़ छाड़ के फिर फिर जरूर कुछ ना कुछ होना शुरू हुआ है अंधेरे में सही अचेतन में सही मगर कहीं कोई चोट पड़ने लगी कहीं कोई नाद उठने लगा है कोई तार छिड़ा अब तुम बच नहीं पाते इसलिए प्रश्न भी उठा है किसी न किसी दिन पी ही जाओगे घबराओ मत एक आध दिन जल्दी से घबराहट में ही पी जाओगे मैसी हसीन चीज हो और वाकई हराम मैं कसरते शकूक से घबरा के पी गया ऐसे विचार करते करते करते एक दिन सोचोगे कब तक कब तक और एक भी बूंद तुम्हारे कंठ के गले उतर गई तो फिर तो पूरा सागर ही पीना होगा फिर कम से काम में काम नहीं चलता मेरा तो निमंत्रण है पी लो भय को एक तरफ रखो जिस चीज का भय लगता हो वो करी लो वही भय से मिटने का उपाय होता है अगर अंधेरे से भय लगता है अंधेरे में चले ही जाओ बैठ जाओ दूर जंगल में जाके झाड़ के नीचे जो होना हो जाए थोड़ी देर में तुम्हें मजा आने लगेगा अंधेरे में बड़ा सन्नाटा बड़ी शांति थोड़ी देर में भय भी बैठ जाएगा थोड़ी देर में आकाश के तारे दिखाई पड़ने लगेंगे झींगरों की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी, थोड़ी देर में रात का सन्नाटा और तुम्हारा प्राण सांस सांस डोलने लगेंगे आरजू जाम लो झिझक कैसी पी लो और दह सत्य गुनाह गई मगर पिए बिना जाती नहीं दह सत्य गुनाह अपराध का भाव बना रहता है वो भी है मेरे पास तुम आते हो तो मैं किसी पिटे पिटा धर्म का पक्षपाती नहीं हूं मैं तुमसे जो कह रहा हूं वह क्रांतिकारी उद्घोष है मेरे साथ जुड़ना और बहुत जगहों से टूट जाना हो जाएगा मुझसे जुड़े तो जिस मंदिर तुम कल तक गए थे उस मंदिर में जाना मुश्किल होने लगेगा जिस मस्जिद में कल तक तुमने इबादत की थी उस मस्जिद के लोग ही तुम्हें तुम्हारे लिए द्वार बंद कर देंगे पंजाब से मुझे कुछ पत्र आए कुछ सिख सन्यासियों ने लिखा है कि हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि गुरुद्वारे में हमें आने नहीं दिया जाता वो कहते हैं तुम चुनाव कर लो अगर तुम्हें सिख रहना है तो सिख और अगर तुम्हें ये गैरिक वस्त्र पहनने हैं और ये सन्यास स्वीकार करना है तो तुम जाओ जहां तुम्हें जाना मगर गुरुद्वारे मत आओ। गुरुद्वारे में आने से जो रोक रहे हैं उन बिचारों को पता भी नहीं कि सिख शब्द का मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है शिष्य शिष्य का बिगड़ा हुआ रूप है सिख अब ये बिचारे शिष्य हो गए हैं, वो उनको गुरुद्वारे में नहीं आने देते इनको गुरु मिल गया इनको गुरुद्वारा छूटा जा रहा है और गुरुद्वारे का मतलब ही केवल इतना होता है कि गुरु द्वार है और कुछ मतलब नहीं होता बड़ी मुश्किल है तुम्हें अड़चने आएंगी जो धर्म मैं तुम्हें दे रहा हूं यह एक विद्रोही पुकार एक चुनौती तुम जिस धर्म के अब तक आदि रहे हो सत्यनारायण की कथा और हनुमान जी का चालीसा इत्यादि उससे इसका कुछ लेना देना नहीं वे सब तो शांत बनाए उनसे तुम बदले नहीं जाते वे तो तुम्हारे ही मन के बचाव के उपाय मैं तुम्हें जो दे रहा हूं वो तुम्हारे मन को नष्ट ही करेगा और मन नष्ट हो तो ही तुम्हारे भीतर आत्मा जगमगाए ये मन का पर्दा हटे तो आत्मा प्रगट हो अभिव्यक्त हो पी ही लो भय छोड़ के पी लो एक जाम आखिरी तो पीना है और साकी अब दस्त सौ कांपे या पैर लड़खड़ाएं हाथ भी कपते हो तो फिक्र छोड़ो पैर भी लड़खड़ाते हो तो फिक्र छोड़ो एक दफा पी के ही देख लो फिर तय कर लेना कि और आगे पीना कि नहीं पीना जिनने पी है उन्होंने फिर पीने के ही तय किया है और पहली दफे तो हाथ कपते डर लगता ही है क्योंकि सारा अतीत एक और एक नया काम करने चले अतीत एक तरफ खींचता है अतीत बजनी है। और फिर कल के लिए मत छोड़ो मैं कहता हूं आज ही पी लो सा यहां चल रहा है चल चलाओ जब तलक बस चले सागर चले कब कौन चल पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता आज हो कल पता नहीं हो ना हो कल का क्या भरोसा साकिया यहां चल रहा है चल चलाओ जब तलक बस चले सागर चले इसलिए जब तक बन सके पी लो ये सागर में लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं पी लो भय को उतार के पी लो एक बार तो भय हटा के पीना ही पड़ेगा बिना पिए भय मिटेगा नहीं तुम्हारी हालत वही है जैसे कोई आदमी कहे कि मुझे तैरना सीखना लेकिन पानी में मैं तभी उतरूंगा जब तैरना सीख लू बिना तैरना सीखे मैं पानी में उतरता नहीं मुझे डर लगता है यह आदमी तैरना कैसे सीखेगा ये कभी नहीं सीखेगा आपको ऐसा थोड़ी कि गद्दे तकिए लगा के और पड़े कमरे में तैरना सीख रहे पानी में उतरना पड़ेगा उथले में उतरो मत जाओ गहरे में एकदम इसलिए कहता हूं एक आध घूंट पियो बहार जाम बा कफ झूमकी हुई आई सिकस्त ए तोबा न करते तो और क्या करते और इतने जोर से तुम्हें पुकार रहा हूं चारों तरफ से घेर के तुम्हें पुकार रहा हूं बहार जाम बा कफ झूमती हुई आई सिकसते तोबा न करते तो क्या करते ऐसी घड़ी में तो पुरानी कस्में छोड़ो पुरानी आदतें छोड़ो भय सभी को पकड़ता है तुम ही को नहीं भय स्वाभाविक है भय मन की आदत है इसलिए तो महावीर ने अभय को धर्म की पहली शर्त कहा है अभय हो तो ही कोई नए दिशा में कदम उठा सकता है और यह तो बड़ी नई दिशा है धर्म सदा ही नई दिशा है धर्म कभी पुराना पड़ता ही नहीं और जो पुराना पड़ जाता है वह धर्म नहीं है परंपरा है धर्म तो रोज नए नए अवतरण लेता है रोज नए रूप में आकाश से उतरता है नए गीत गाता है धर्म पुराने गीत नहीं दोहराता धर्म रोज नए गीत उठाता है और परंपरा पुराने गीत गाती है। और हम पुराने गीतों के आदि हो जाते तो फिर नया गीत हमारे कंठ से नहीं उतरता मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि लगाव तुम्हारा बन गया है भागने का उपाय नहीं लौट जाने की संभावना नहीं अब पी ही लो और पीकर ही तुम जानोगे कि यह अमृत है और इसे पीकर ही तुम जानोगे कि तुम जिन मंदिरों में गए थे और जिन मस्जिदों में गए थे वो सब ऊपर ऊपर था ऐसे पी के तुम पहली दफा मंदिर में पहुंचोगे मस्जिद में पहुंचोगे ऐसे पी के तुम जहां बैठ जाओगे वहीं तीर्थ बन जाता है आज इतना